भाषार्थ हे तेजस्वी अग्नि तू दुर्योक में स्थित देवों का स्वयं यजन कर अल्पज्ञ तथा निर्बोध मानव तुम्हारे बिना क्या कर सकता है हे देव तू समय समय पर जैसे देवों का यजन करता है वैसे ही हे सुजनमा तू अपना भी कर भाषार्थ हे ज्ञानी देव तू दृष्ट अदृष्ट संकटों से हमारी रक्षा करने वाला हो तू हमारे लिए अन्न के कर्ता तथा दाता भी बनो पूज्य अग्ने हमें हवन करने की सामग्री का दान कर हमारे शरीर की बिना प्रमाद किए रक्षा कर अष्टमम सुक्तम भाषार्थ वह अग्नि बड़े विस्तृत ज्ञान से युक्त होकर व्यावा पृथ्वी में जाता है तथा देवों को बुलाने के समय वृषभ की भांति शब्द करता है अग्नि द्युलोक के सीमांत वा समीप के प्रदेश में रहकर व्याप्त करता है तथा वह महान जल भंडार अंतरिक्ष में विद्युत रूप से बहुत बढ़ता है भाषार्थ वह सर्वग्राही सुखकारियों का वरषक तेजस्वी अग्नि आनंदित होता है परिपूर्ण स्तुत्य कार्यकुशल अग्नि शब्द करता है यज्ञ में उत्साहपूर्ण कार्य करने वाला अग्नि अपने आहवनी स्थानों में सबसे प्रधान होकर विराजमानता है भाषार्थ जो मातृपितृ रूप द्यावा पृथ्वी के मस्तक पर अपने तेज विस्तृत करता है उस सुवीर्य वाले तेजस्वी अग्नि के तेज को याज्ञिक यज्ञ में स्थान धारण करते हैं इस अग्नि के स्थान में व्याप्त तेजस्वी एवं हवी आदि से युक्त शरीर की सेवा विद्वत जन करते हैं भाषार्थ हे स्तुत्य अग्नि तू सब उषाओं के पहले ही आ जाता है तू दिन रात के जोड़े में दीप्त करता हो तू अपने शरीर से सूर्य को उत्पन्न करके यज्ञ के लिए सप्त स्थानों को धारण करता है भाषार्थ हे अग्नि तू महान यज्ञ के सृष्टि नियमों के चक्षुकी भांति प्रकाशक हो तुम यज्ञ के रक्षक हो जब तुम यज्ञ के लिए वरुण होकर जाते हो उस समय तुम ही रक्षक होते हो हे ज्ञानी अग्नि तू ही जल का पौत्र है कारण जल से बादल तथा बादल से विद्युत अग्नि उत्पन्न होती है तू जिस यजमान की हवि ग्रहण करता है उसका दूत होता है भाषार्थ हे अग्निदेव तुम जिस अंतरिक्ष में कल्याणप्रद रमणीय अश्व वाले घोड़े से युक्त वायु के साथ मिलते हो उसमें तुम यज्ञ एवं जल के नेता होते हो तू ही द्युलोक में श्रेष्ठ तथा सर्वपोषक सूर्य को धारण करता है तू अपनी जिह्वा को हव्य वाहिका बनाता है भाषार्थ तृत ऋषि ने यज्ञ करके विनती की कि यज्ञ में परमपिता का इन कार्यों से ध्यान उपासना करके इच्छा करता हुआ इसको अपने भीतर वर्णन करे द्यावा पृथ्वी रूप माता-पिता के समीप प्राप्त होकर स्तुति करता हुआ तृत ने विपत्तियों से संरक्षण करने के लिए युद्ध के साधनों को प्राप्त किया भाषार्थ उस आप्त के पुत्र तृत ने इंद्र से प्रेरित होकर अपने पिता के युद्धास्त्रों का ज्ञानी होने से अत्यंत युद्ध किया सप्त रश्मियों वाले तृश्रा का उसने संहार किया जिसने तष्टा के पुत्र की गायों का भी हरण कर लिया भाषार्थ सतपुरुषों का रक्षण करता स्वामी इंद्र ने अत्यंत बल प्राप्त करने वाले तथा अभिमानित तष्टा के पुत्र को विदीर्ण किया उन्होंने गायों को बुलाते हुए पस्ता के पुत्र विश्व रूप के तीन सिरों को काट डाला नौमम सुक्तम। भाशार्थ हे जल तुम सुख को उत्पन करने वाले आधार हो। वे हमें स्रेष्ठ बल देने के लिए संचे करें। पवित्थ तथा सुंदर आत्म ज्यान के लिए हमें सुरक्षित र� भाषार्थ हे जल जैसी माताएं बच्चों को दूध देती हैं वैसे ही आपका जो कल्याणकारी रस ज्ञान एवं बल है इसका हमें यहां सेवन कराइए भाषार्थ शांतिप्रद जल आप जिस रोगों को नष्ट करने के लिए हमें प्रसन्न करते हो उनके नाश की कामना से हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं हमारी वंश वृद्धि करो भासार्थ दिव्य ज्ञान प्रकाश में जल हमें शांति सुख कारक होकर अभिष्ट प्राप्त के लिए हो हमें आरोग्यदायक उदक पीने के लिए मिले वे हमें रोग एवं अवर्षण दूर करने के लिए हमारे ऊपर चरित हों भासार्थ जल अभिलषित वस्तुओं के स्वामी हैं वे ही रोग निवारण आरोग्य करने में समर्थ हैं वे ही प्राणी मात्र को बसाने वाले हैं मैं उनसे औषधि की विनती करता हूं भाषार्थ जल में सब औषधियां तथा संपूर्ण विश्व को सुख देने वाला अग्नि भी है यह सोम ने मुझसे कहा था भाषार्थ हे जलो मेरे शरीर के लिए संरक्षक औषधि दो जिससे निरोग होकर मैं बहुत समय तक सूर्य को देखता रहूं भाषार्थ मुझ में जो दोष हो या जो मैंनेद्रोह किया हो जो मैंने शाप दिया हो जो असत्य भाषण किया हो यह सभी दोष यह जल मेरे शरीर से बाहर ले आए और मैं शुद्ध बन जाऊं भाषार्थ आज जल में मैं प्रविष्ट हुआ हूं मैं इस जल के रस के साथ शामिल हुआ हूं हे अग्नि तू जल में स्थित है मेरे पास आ तथा मुझे उस तेज से युक्त कर दशम सुक्तम भाषा अर्थ यमी यम से कहती है गुप्त निर्जन तथा प्रशस्त समुद्र के प्रदेश में आकर मैं मित्र होकर अथवा सख्य भाव के लिए मित्र रूप में तुझको आदर पूर्वक अभिमुख करना चाहती हूं प्रजापति विधाता ने समझा कि पिता के नाती को नाव समान गुणवान उत्तम पुत्र के निर्माण के लिए पुत्रोत्पादन समर्थ मुझ में तेरा गर्भ स्थापित हो भाषा अर्थ यम कहता है तुम्हारा मित्र साथी यम तुम्हारे साथ इस तरह के संपर्क की कामना नहीं करता क्योंकि तुम सहोदरा भगनी हो विषम लक्षण वाली अगंतव्य हो यह निर्जन प्रदेश नहीं है इस भूमि में असुरों के महान बलशाली एवं वीर पुत्र हैं जो देवा लोगों को धारण करने वाले हैं वे सब ओर देखते हैं भाशार्थ यमी कहती है यद्यपि कोई मानव के लिए ऐसा संबंध त्याज्य है तो भी अमर देवतागण इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग अवश्य चाहते हैं मेरी जैसी इच्छा होती है वैसी ही तुम भी करो तू ही पुत्र जन्मदाता पति रूप में मेरे देह में गर्भ रूप से प्रविष्ट हो भाशार्थ यम कहता है पहले हमने ऐसा कार्य नहीं किया हम सत्य भाषण करने वाले हैं अवश्य ही हमने कभी असत्य वचन नहीं किया है अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व अथवा जल के धारक आदित्य एवं हमारा पोषण करने वाली योषा सूर्य की स्त्री सराणियों हमारे माता-पिता हैं वही हमारा उत्तम बंधु भाव है इसलिए ऐसा संबंध अनुचित है भाषार्थ यमी कहती है सर्व प्रेरक तथा सर्व व्यापक उत्पन्नकर्ता त्रष्टा देव ने हमें गर्भावस्था में ही पति-पत्नी बना दिया है उस प्रजापत की इच्छा को कोई नष्ट नहीं कर सकता हमारे इस संबंध को पृथ्वी एवं द्योलोक भी जानते हैं भाषार्थ इस पहले दिन के संबंध की बात कौन जानता है इस गर्भधारण को कौन देखता है इस संबंध को कौन बता सकता है मित्र एवन वरूण के इस विधापत जगत में अधाह पात की कल्पना से भरा हुआ तूम यह क्या कहता है भाशाार्थ एक ही स्थान में सहसयन करने के लिए यम विषेयष काम अविलाशाा मुझे यमी को प्राप्त हुआ है पति के पास पत्नी जैसे अपनी देह का प्रकाशन करती है वैसे ही तुम्हारे पास अपने शरीर को प्रदान कर देती हूँ हम रथ के दोनों चक्रों की भांति एक कार्य में प्रवृत्त हों भाषार्थ यम कहता है इस लोक में जो देवों के गुप्तचर हैं वे रात दिन भ्रमण करते हैं वे कहीं भी खड़े नहीं रहते उनके नेत्र कभी बंद नहीं होते हे आक्षिपकारिणी दुखदायिनी तुम मेरे सिवा अन्य किसी पुरुष के साथ जल्द जा और रथ के चक्रों की भांति उसके साथ संबंध करो भाषार्थ यमी कहती है रात्रि एवं दिन हमारा इच्छित हमको देवे सूर्य का तेज फिर यम के लिए उद्दित हो द्यावा पृथ्वी की भांति हमारा जोड़ा बांधो भूत है इसलिए यम की यमी पत्नी होवे यही निर्दोष है भाषार्थ यम कहता है वे श्रेष्ठ युग पर्व भविष्य में आ जाएंगे जिसमें भगनियां बंधुत्व के विहीन भ्राता को पति बनाएंगी इसलिए हे सुंदरी मुझसे दूसरे को पति बनाने की कामना कर तू वीर्य सेवन करने में समर्थ के बाहु का आश्रय ले भाषार्थ यमी कहती है वह कैसा भाता है जिसके रहते भगनी अनाथ हो जाए वह भगनी ही क्या है जिसके रहते भाता का दुख दूर न करते चली जाऊं मैं काम से पीड़ित होकर इस तरह बहुत कुछ बोल रही हूं मेरे देह से अपने देह को संलग्न कर